अच्छा वीणा दीदी हम किस दुकान से शुरू करें फल वाले की दुकान से विजय का रूसी दोस्त माकसिम दो तीन दिनों में अपने देश जा रहा है उसके लिए कुछ आम खरीदने हैं विजय का कहना है रूस में आम नहीं पाया जाता है विजय जो भी क्यों ना कहे आप तो सुनती रहेंगी सुना है बड़ी बड़ी दुकानों में तो आम बेचा जाता है फिर भी वह असली आम नहीं होता ये आम कितने में दे रहे हैं छ सौ रूपये दर्जन कितना तोल दूँ बहुत महंगा है सही दाम बताइए ठीक है दीदी आपके लिए पाँच सौ रूपये दर्जन अच्छा दो दर्जन दे दें एक किलो अमरूद भी तोल दें सब कुछ के लिए एक हजार रूपये ठीक है कमाल की बात दो गुणे पाँच तो दस ही होते हैं और अमरूद का भाव दे दीजिए ना एक में अच्छा ग्यारह ये मेरी आखिरी बात है अच्छा अब माकसीम की बहन के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी है कपड़ों की दुकान पर चलें। आइए मैडम बैठिए कहिए क्या लेंगी चाय या ठंडा मेरे लिए एक मसाला चाय और आशा के लिए लिम्का। आपकी जो मर्जी क्या दिखाऊं? इस नीली साड़ी का क्या दाम है इसे जरा खोलकर दिखाइए वो तो सूती है सस्ती है आपको पसंद नहीं आएगी धोने पर इसका रंग जा सकता है आप ये हरी वाली देखिए बहुत अच्छी है रेशमी है कोई सिंथेटिक नहीं आंचल पर और बॉर्डर पर कसीदाकारी भी है मेरी बीवी के हाथों की बनाई हुई है हैंडमेड आप जितनी भी और साड़ियाँ देखें इससे शानदार साड़ी आपको और कहीं नहीं मिलेगी क्या दाम है मैं आपको सच्चा दाम बताता हूँ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताऊँगा आठ आपके दाम तो आसमान छू रहे हैं डिस्काउंट दीजिए ना देखिए मैडम मेरी दुकान के दरवाजे पर साफ साफ लिखा है एक दाम यानी फिक्स्ड प्राइस यहाँ कोई मोल तोल नहीं होता है अच्छा हम चलते हैं चाय और लिमका के लिए धन्यवाद चलो आशा इस साहब को रूस में अपनी साड़ी नहीं दिखानी है रूस में हाँ एक रूसी लड़की के लिए साड़ी खरीदनी है लेकिन अब क्या किया जाए किसी दूसरी दुकान ऐसी लेनी पड़ेगी ठहरिए ठहरिए आपके लिए और आपकी रूसी दोस्त के लिए बस पाँच हजार में देता हूँ जिस भाव में मिली है उसी में बेच रहा हूँ आप कितने पैसे देने को तैयार हैं? साढ़े तीन हजार रूपये ठीक है देखिए इसमें ब्लाउज वाला पीस भी है बांधू हाँ बांध दें। यह है आपके साढ़े तीन हजार रूपए अब जेवर की दुकान नहीं आशा अब मेरे पास पैसे नहीं है घर चलते है